द्रम कर्णे श्रृण्म देवा भद्रम पश्येम्शा स्थिस्तुवासनुतिशेम देवित ओम शाति शाति शाति अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न के द्वितीय मंत्र का कुछ विचार हुआ जिसमें भार्गव वैदर्वी ने पिपलाद ऋषि से पूछा ये शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं और इनमें इसको प्रकाश करने वाले कितने हैं और इनमें वरिष्ठ कौन है सर्वश्रेष्ठ कौन है इस शरीर में ये तीन प्रश्न है भार वर्व का प्रश्न है तो उसमें उत्तर रूप में द्वितीय मंत्र में कहा कि आकाश आदि पंचभूत और इंद्रियां, प्राण ये सब मिलकर के इस शरीर को धारण करते हैं इनके बिना शरीर बनने वाला नहीं होने वाला नहीं है ये सब धारण करते हैं और इंद्रिय आदि को चेतन माना हुआ है कहा है इसलिए इनमें अभिमान है मेरे बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि एक इंद्रिय का कार्य दूसरे इंद्रिय कर नहीं सकती आंख का काम कान से नहीं होगा कान का काम कार्य जो आंख से नहीं होगा भिन्न भिन्न कार्य है सब में अभिमान है तो कौन श्रेष्ठ है मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं सब में अभिमान है इसमें अब मुख्य प्राण बोलेगा तुम लोग ज्ञान के कारण मोह में मत पढ़ो श्रेष्ठ ऐसा कैसे तो प्राण की श्रेष्ठता है इस मंत्र में प्राण के बिना कोई काम नहीं चलेगा ये बतलाना है इसके लिए आगे मंत्र है तान वरिष्ठ प्राण उवाच मा गोहम आपद्यथ अहमेत पंचदत्मा प्रतिभाज्य एकतबावष्टभ्यमती न बभूपाण उवाच मां मोहद अहमेत पंचदात्म प्रभ्य तद बाण अवस्ट विधारयामी थी अश्रद्धान बभू तान उन सभी इंद्रिया को जो मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा करके चल रहे थे सभी उनको तान उन सभी को वरिष्ठ प्राण है उपाच जो वरिष्ठ प्राण है सर्वश्रेष्ठ प्राण आत्मा को छोड़ करके इस शरीर में अगर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ प्राण है अभी दिखाएंगे प्राण की श्रेष्ठता कैसे है आगे मंत्र में दिखाएंगे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है आत्मा को के बाकी में देखा जाए तो इंद्रिया आदि की अपेक्षा प्राण की श्रेष्ठता है क्योंकि प्राण जो कुछ अन्नादि खाएगा उसी से इंद्रिया तृप्त होती है इंद्रियों के विषय एक ही को मिलता है इंद्रिय जो चक्षु जो रूप का ग्रहण करेगी वो दूसरे को किसी को मिलने वालों नहीं उसी को मिलना है प्राण का जो खुराक है अन्न जला उसे सत तृप्त होते इंद्रिया प्राण की श्रेष्ठता है प्राण निकलने पर कोई निकल नहीं सकता किंतु चक्षु निकल जाते अंधा आदमी जीता है जीता है बहरा भी जीता है उस एक इंद्रिय का काम नहीं होगा बाकी सब अपने जीवन निर्वाह करते रहते हैं किंतु प्राण निकल जाए कोई नहीं रह सकता प्राण की महिमा है कोई बतला ना है इसलिए तान परिष्ट प्राण है उचक प्राण श्रेष्ठ प्राण जो वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्राण है उन उसने कहा माँ मोहम्म आप मैंने अविवेक रूप से अभिमान मत करो तुम लोग अज्ञान के कारण मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं करके अभिमान मत करो सभी को कहा अहमेव एक पंचदात्मान प्रविभज्य मैं ही अपने को पांच भाग में विभक्त करके प्राण ये एक अध्यात्म वायु है वायु अपने को पांच हिस्सों में काम करता है प्राण अपान समान उदाहरण में बैठकर भिन्न भिन्न कार्य करता है अहम मैं ही। ये अपने ये ये विभाजन में स्वयं करता हूं पांच तरह से विभाजन करके पंच आत्मा माने स्वयं को या आत्मा मान स्वयं को मैं यहाँ स्वशब्द में प्रयोग है आत्म शब्द स्वयं को पांच प्रकार से विभक्त करके ये ण ये जो बाण माने शरीर बाघ गतिगंधन धातु से बाण बना हुआ है लूट प्रत्यय के बाण बनाया हुआ है गमन करता है चलता फिरता है इसलिए बाण कहते हैं उसको अथवा दुर्गंध बहाने वाला है गति और गंदन दोनों अर्थ करता है इस शरीर में कल के प्रसंग में बातें हो गई थी बाघ अतिगंधन धातु से लूट कर बाण बनाया और वाह को बाँ बनाया बाँ अभेदा ऐसा मांग करके और ना को भी कर दिया वो नड़ा अभेद करके यही है तो ये तद बाण ये जो शरीर है बाण शरीर अवस्टभ्य इसको आश्रय देकर के प्राण में आश्रित है सब इसको आश्रय देकर विधा रयामी विशेष ऋणारे में विधा मैं ही धारण करता हूं सबको तुम लोग मोह में मत पढ़ना कि मैं मैं हूं मैं हूं, मैं हूं मत पढ़ना ऐसा मुख्य बातें बताई प्राण ने ते अस्त्रा प्रभु को ते जो तो अन्य इंद्रिया जितने भी थे सब अविश्वास को प्राप्त हो गए ए, ये कहां से धारण करेगा हम धारण करने वाले अविश्वास को प्राप्त हो गए तो उसको इन बातों में श्रद्धा नहीं रखा अश्रद्धाधाना असाना बहुत अश्रद्धा वाले हो गए सबके सब अब मुख्य प्राण उनके लिए क्रियान्वित करके दिखाएगा ये होगा टिप्पणी एक और दो की है वरिष्ठ प्राण इति अने क पुनर्सा वरिष्ठ इति इतना अंतिम में कहा था भार्गवी भार्गवैधर्भ ने कहा था इनमें वरिष्ठ कौने कौन है, कौन है पूछा था उसका उत्तर हो गया वरिष्ठ शब्द लगा दिया मंत्र में इसी से सिद्ध हो गया सर्वश्रेष्ठ प्राण ही सिद्ध हो गया एक उसका उत्तर हो गया उसका एतत् इत्यादि ये अत्र आद्यम एक ते मंत्र में दो एत शब्द एक तो एक है आगे में है दो है यही एक बोल रहे हैं एतद, पहला वाला जो अद्दाद पैलवाला क्रिया विशेषण क्रिया है प्रविवज्य क्रिया एक प्रविभनमें यहां तथा कुर अहमे पंचद्वानाण्य विधाराया क्रिया है इसका क्रिया है प्रविभाज्य क्रिया है उस उसके साथ अन्य होगा ये ऐसा हो जाएगा इस प्रकार से विभाजन करके मैं ही पांच प्रकार से अपने को विभक्त करके इस शरीर को धारण करता हूं ऐसा कहना है प्रत्यक्षम निर्देशात निर्देशनात आह इत्यर्थ इथम प्रविभाज्य प्रत्यक्षम निर्देशनात् ऐसा प्रत्यक्ष निर्देशन है अंत्यम तो अंतिम जो ये शब्द है बाणम में जो यतत है, मंत्र में बाणम भी शब्द है वो अंतिम जो ये शब्द है वह तो तमान बाण में बाण के साथ समान ये तद ये जो शरीर जिसके साथ समान अधिकरण होगा उसके विशेषण होगा बाण गाय कहा यदि बोध्यम ऐसा आगे भाष्य देखे <coughs> तान एवं अभिमानवतो वरिष्ठो मुख्य प्राण उवाचा उत्तवान पूर्व में मैं बड़ी मैं बड़ी करके इंद्रियों में जो बर्तन का अभिमान था मेरे बिना काम नहीं चलेगा मेरे बिना आंख बोलती है मेरे बिना काम नहीं चलेगा अंधा बेलती क्या काम करेगा हाँ तान बोलेगा बहरा क्या काम कर सकता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा शरीर चल नहीं पाएगा सब इंद्रियों का अभिमान है तो वही तान करके उनको लेना है तान एवं अभिमानवत इस प्रकार के अभिमान वाले को द्वितिया अभिमान अवतः अभिमान वाले जितने थे अभिमान करके बैठे हैं जितने इंद्रिया आदि वरिष्ठ माने मुख्य प्राण उत्तवान उचा उतवान मुख्य प्राण ने उनको कहा वरिष्ठ प्राण मुख्य चार की टिप्पणी मुख्य प्राण अनेगा इंद्रिया गौण प्राण ये मुख्य शब्द भाष्यकार ने लगा दिया इसे क्या सिद्ध हुआ बाघादी इंद्रियों को भी प्राण शब्द से प्रयोग होता है प्राण विभदे इत्यादि शब्द आता है प्राणों ने झगड़ा किया आपस में प्राण मानी इंद्रिया इंद्रियों को प्राण है कि तो मुख्य शब्द लगा देने से गौण प्राण हो जाएंगे बाघादी इंद्रिया टिप्पणीकार बोल रहे हैं अनेर ये जो मुख्य शब्द है ना जो भाष्य में मुख्य शब्द दिया इसके द्वारा बाघादी इंद्रिया जो बाघादी इंद्रिया उनका गौण प्राण शास्त्रीय उद्देश्य दे शास्त्र में प्राण शब्द इनको भी प्रयोग होता है किन्तु गौण प्रयोग समझना इंद्रियों के लिए जो प्राण शब्द का प्रयोग आएगा गौण है इति अवधापयती इस प्रकार से यहाँ अवधारण करवाते हैं भाष्यकार मुख्य शब्द लगा करके अवधारण करवाते हैं अवधापय थी धाधातु सीढ़ी करके धापयति बना रखा है ऐसा है करवाते हैं ये बताया अच्छा क्या कहा मुख्य ने तो भाष्य में कहते हैं मोहम्मप्यथ इस प्रकार से मोह को प्राप्त मत होना आप लोग ये कहा यथा अविवेकतया अभिम माँ कुरुता एक माँ पद्यतः अभिमान मान मा अविवेकतया अज्ञान के बस में होकर के बिना जाने पहचाने अभिवेकतया अभिमान मां कुरुता अभिमान मत करो तुम लोग अभिमान मत करो ऐसा कहा स्मारद अहम एवं बाणम ताण अवस्तभ्य विधा मैं ही इस शरीर को आश्रय देकर के धारण करने वाला मई हूँ मुख्य प्राण ने कहा अहम एवं मैं ही ऐसा काम करता हूँ यतर बाणम ये जो शरीर है बाण इस बाण को अवस्तभ्य आश्रय देकर के विधा विशेष रूप से धारण करता हूँ पंच रात बाण प्रविच्य अपने वही पांच प्रकार से अक्षय को विभाजन करके प्राण अपान बयान समान उदान नाम से विभाजन करके मैं ही काम करता हूँ प्राणादि वृत्ति भेदम प्राणादि प्राण अपान समान वृत्ति विशेष अलग ये की है। अलग वृत्ति अलग अलग वृत्ति से अलग अलग नाम पड़ा है वृत्ति भेदम इत्यादि का तो स्वस्थ कृत अपने को ही प्रविभाज्य का अर्थ किया प्राणादि वृत्ति विशेष को अपने को करके विदा रामी उत में धारण करता हूं शरीर को ऐसा कहने वाला जो प्राण था उस प्राण में उक्तवती प्राणे प्राण है है सप्तमी है ऐसा कहने वाला जो प्राण में च मेंस्मिन ऐसे कहने वाले उस तस्विन माने प्राण है उस प्राण में ते अस्त्रधाना अप्रत्यवंतो अप्रत्य ये तो जितने भी इंद्रिया थे उनके प्रति अविश्वास करने लगे कैसे हो सकता है हम धारण करने वाले ऐसे ते अस्त्र प्रधाना मैने अप्रत्य बहुबहू प्रथम एक तथा एवं विधि यह कैसे हो सकता है जैसा तुम बोल रहे हो मैं धारण करता हूं करके कैसे हो सकता है हम करने वाले प्राणों के ऊपर विश्वास नहीं किया इंद्रियों ने ऐसा कहा दो और तीन की टिप्पणी दो में कहते हैं पदलकार व्यक्त शांत से दिना व्या करोदी कुरुतः माँ कुरुतः वहा आप माँ प्रयोग किया था ठीक है? और यहां पर कर दिया कि इसमें पद बेत्ते, व्यकार बेत्ते इत्यादि पद लकार बेत्ते पद भी विपरीत हो गया वहां पर प्रयोग है, था या आपने पद को प्रयोग था और वहां मां मोहम लंग लग, लगार का प्रयोग है और यहां कर दिया लोट का प्रयोग बहुलम सूत्र छंद में उसके माध्यम से वह कहा में तीन नंबर टिप्पणी में कहा अविश्वास अविश्वास वाले हो गए इंद्रिया सब प्राण ने जब कहा मैं धारण करता हूं कहा तो अविश्वास वाले हो गए ये प्रत्यय अप्रत्यय का अर्थ कर दिया अविश्वासवंध तो कैसे हुआ तब कोष का अर्थ कोशकार करते अर्थ देते हैं अम्र कोष का अर्थ देते हैं प्रत्ययो अधीन शपथ ज्ञान विश्वास हेतु शु प्रत्यय शब्द का इन्हीं स्थान स्थानों में प्रयोग होता है कहते हैं प्रत्यय अधीन अपने अधीन जो हो गया उसको प्रत्यय बोलते हैं और शपथ शपथ शपथ करते हैं शपथ लेते हैं वो भी प्रत्यय होता है विश्वास दिलाना और ज्ञान ज्ञान को भी प्रत्यय बोलते हैं ज्ञान को कई जगह प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है और विश्वास में भी हो जाता है और हेतु अर्थ में प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है यह अमर ने कहा है इत्यादि ठीक है ना ठीक है मैं कहा कथम एत इत्यादि का करते हैं एत एक अहम एवं एतद इत्यादि युक्तम ये कैसे होगा एवं यथाभूतम कथम इत्यथ माने यहां पर एतद अहमेव इत्यादि उतम था भाषा में ऐसा पाठ है यहां लिखते हैं टिप्पणीकार ये टीकाकार लिखते हैं एक तब अहमेव होगा नहीं तत्त तो हो ना तू होना चाहिए फिर तू होना चाहिए तब हो सकता है नहीं तो ये कोष्टक वाला ठेके पार इत्यादि उत्तम ये कहा ये जो कहा तद मैं ही धारण करता हूं करके जो कहा कैसे हो सकता है उनका ये एवं यथाभूतम कथम जैसे तुमने कहा वैसे कैसे हो सकता है ऐसे अश्रद्धालु हो गए इंद्रिया ये कहा आगे मंत्र है जब उन्होंने अविश्वास किया प्राण के ऊपर तो प्राण ने क्रियान्वित करके दिखाने के लिए चेष्टा की ये है, बोलते हैं आगे मंत्र है। सो अभिमा दूर्व उत्क्रमत इव तस्क्रामती इतरे अथ इतरे सर्वे उत्क्रामंते सर्वे एव क्षिका मधुकरा प्राण स्तुवन स्वाभिमना ऊर्व उत्क्रमत सर्वे उत्क्रामन्ते उत्क्रामन्ते प्रातिष्ठन्ते अथ इतरे तदिका प्रातिष्ठन्ता। एवं चक्षु श्रोत्रह प्रता प्राण स्तुल सो प्राणः वो जो प्राण है जब वो अविश्वास कर गए प्राण के ऊपर प्राण का कहा मैं ही इस शरीर को धारण करने वाला हूं अपने कोई पांच विभाग करके प्राण अपान ज्ञान उदान समान पांच रूप हो करके मैं ही इस शरीर को धारण करता हूँ ऐसा जब कहा तो इंद्रियों को अविश्वास हो गया नहीं ऐसी बात में तब वो प्राण ने क्रियान्वित करके दिखाने के कहा स मारे वो प्राण उस स्वाभिमान के कारण से सबसे बड़ा को छोटा बना रहे है वो अभिमान्त ऊर्धम उत्क्रमता उत्क्रमते ऊपर जाता हुआ सा वह गया नहीं जाता तो शरीर निर्चे पड़ जाता उठा हुआ सा हो गया शरीर को छोड़ता हुआ सा हो गया उत्क्रमते उत्क्रमण करता हुआ वह लगा के बोलते हैं मंत्र में उत्क्रमण करता जैसा तस्वीर उत्क्रामी जब वो निकलने लगा शरीर से तो क्या स्थिति हो जाता था इतने जीतने थे इंद्रिया सबके सब के सब निकल पड़े प्राण निकलने से कोई रुक नहीं सकता उत्क्राम अंत तस्विश्च प्रतिष्ठा मान फिर प्राण आग्रह फिर बैठ गया प्रतिष्ठित हो जाने पर शरीर में बैठने पर सर्वे प्राप्ति सबके सब, सब प्रतिष्ठित हो गए प्राण की महिमा ऐसी है एक दृष्टांत से इसको समझाते हैं तद इस प्रकार है तद तत्र उस विषय में दृष्टांत है प्राण के चले जाने पर कोई रुक नहीं सकता और प्राण के रहने पर सब रहते हैं इसके ऊपर एक दृष्टांत है तत्र यथा मक्षिका मधुकर राजा राम ये मधुबखिया जो होती है ना उसमें जो मधु करने वाले हैं मधु बनाने वाले मधुकर कहते हैं इनको मधुमक्खी मधुमक्खी को मधुकर बोलते हैं शहर बनाने वाले हैं मक्खी भी वो है, मक्खियां हैं मधुमक्खियां मधुकर राजा होते हैं मधु बनाने वाले जो राजा है यानी जिसको रानी बोलते हैं उत्क्राम निकलने पर निकल जाने पर जब वो मुख्य मक्खी होगी वो निकल जाएगी तो सब निकल जाते हैं सरवाए वो सब के सब निकल जाते हैं कोई मक्खी नहीं रहेगी वहां प्रतिष्ठाने और जो मुख्य जो रानी जिसको बोलते हैं ए, के मुख्य जो होता है वो बड़ी मक्खी होती है बोलते हैं उसके रहने पर सर्वा प्रातिष्ठे सब रूप जाते हैं बैठते हैं एवं इसी प्रकार बांग मन चक्षु स्त्रोत्र जो जो, जो अश्रद्धा में थे णी है मन मैंने कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियां जितने भी थे जो कह रहे थे मेरे बिना काम नहीं चलेगा मैं बड़ी हो मैं बड़ी हूँ कह रहे थे सबके सब ये बाणी है मन है चक्षु है स्रोत है जितने भी हैं सबके सब ते प्रीता जब उनको पता लग गया प्राण के बिना हमारा कुछ नहीं चलता क्यों प्राण के निकलने के सोचते ही उ, उ, उ, पहले उघड़ गए वो और प्राण के बैठ बैठ गए तो प्राण की महिला को समझ गए ते प्राण स्तुन ये इंद्रिया जितने भी है संतुष्ट होकर के प्राण की स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं आगे ये जो द्वितीय प्रश्न होगा इनकी स्तुति में ही चला जाएगा प्राण को स्तुति करते हैं ये देखें। सचा कहा भाष्य में देखे सच प्राण सो अभिमान उत्क्रमते इव कहता, उसके लिए कहते शाम प्राण पूर्वोक्त तो जो प्राण है वो प्राण तेसाम अस्त्रता आलक्ष्य उनके अश्रद्धालुपना को देखकर प्राणित सोचा कि ये ये अश्रद्धा मेरे ऊपर अश्रद्धा कर रहे हैं ऐसा तेषाम इंद्रिया अश्रद्धाता आलक्ष अश्रद्धाता को लक्षित करके देखकर कर अभिमान उत्क्रमता इिमान से ऊपर उठता हुआ सा किया ये शब्द लगा कर बोलते हैं उठा नहीं उठता तो शरीर निच हो जाता उठा नहीं उत्क्रमता इव इदम माने ये शरीर को नहीं बस त्यागतवा शरीर को त्यागता जैसा किया उसने शरीर को त्यागना जैसा किया वास्तव तो में त्याग आई सर्वसाद क्रोध में आकर के प्राण ने मुख्य काम किया रोष माने क्रोध अर्थ में आता है सर्वसात रोष के सहित तो होकर क्रोध के सहित तो होकर निरपेक्ष निरपेक्ष है प्राण देखो निरपेक्ष है बाकी सबके सब अपने अपने काम करने वाले है इसका किसी कोई अपेक्षा नहीं निरपेक्ष है प्राण इंद्रियों को प्राण की अपेक्षा है इंद्रियों को जीवन के लिए प्राण की आवश्यकता है प्राण को जीवन के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है अंधा आदमी प्राण चल रहा है निरपेक्ष है प्राण निरपेक्ष सन सोने से तस्विन उत्क्रापति जब वो निकलने लगा यद वृत्तम जो घटना घटी प्राण के निकलने के स्वांग जब किया उस समय यद जो घटना घटी दृष्टानते प्रत्यक्षी करती है उस घटना को यहाँ दृष्टान के द्वारा प्रत्यक्ष करवाते प्रत्यक्ष करवाती है दृष्टान मधुबकी का दृष्टान देकर के प्रत्यक्ष करवाती है ये कहा एक टिप्पणी चार पांच छ चार इधम उत्क्रांतवानी इधम शरीरम त्यक्तवान इव वास्तव में शरीर को त्यागा यह शरीर त्यागता जैसा किया तद ये उक्त आगे पाज में तद माने उत्तर ऐसे कह करके यदत्तम तद उक्त दृष्टान माने वे दृष्टांत के द्वारा उसको कथन करते हैं यह अर्थ है आगे करोति का दृष्टान के द्वारा प्रत्यक्ष करवाते हैं एक करोति का अर्थ कार्यकार करवाते हैं यह अर्थ होगा भाष्य में कहते हैं तस्वीन उत्काम सती अथ अन माने अनंतर। उसके निकलने पर शरीर से जब प्राण निकलने लगा उस स्थिति में माने अनंतर। उसके पश्चात क्या घटना घटती है इतर ही इतरे सर्वे एवं प्राणा चक्षुराध है उत्क्रामंत है उत्तक कहा सबके सब निकल गए निकल गए माने उच्च चक्र में रे लिट लगा रहे उत्क्रामंत लट का प्रयोग किया हुआ है क्योंकि वेद में व्यय बहुल आदि का व्यक्त हो जाता विपरीत हो जाता है क्या उत्क्रामते ऐसा दिया हुआ है कि चाहिए लिट लकार होना चाहिए अर्थ किया उत्क्रामते टिप्पणी काल व्यत्य शांत काल का विपरीत हुआ है मानी लिट के जगह पर लट का प्रयोग हुआ है उत्क्रामंते किन्तु उसका अर्थ क्या उच्च क्रमी ऐसा काल व्यक्त्य है छत्ते हुए बहुलम्ब सूत्र है तस्विस्त प्राणे प्रतिष्ठा उस प्राण के रहने पर माने तुष्टिम तुष्टिम तुष्टि भवती, तुष्टिम भवती ये है भू धातु से क्षत्र करके भवती बना रखा है तुष्णी होने पर चुप होने पर यह अर्थ है वो प्राण के क्योंकि भू धातु से क्षत्र करेंगे तो भवत सप्त बन के आएगा और सप्तमी का योगदन भवती प्राणे प्रतिष्ठा तुष्टिम भवति उसके तुष्णी होने पर चुप होने पर प्रतिष्ठित तो होने मान चुप होने पर निकलना चाह रहा था चुप हो गया प्राण चुप होने पर माने अंतक्रामति ये भी सति मैंने सप्तम या निकलने पर यह अर्थ आएगा उत्क्रमण न करने पर सर्वे प्रतिष्ठान थे सब कैसे प्रतिष्ठित तो हो गए ये भी लट है प्रयोग किन्तु लंगलकार का प्रयोग है लंग जगह में लटका प्रयोग तुष्ट माने व्यवस्थित अभूवन सब के सब व्यवस्थित हो गए यह अर्थ है अभूवन हो गए सबके साथ सब। प्राणी के रहने पर सब व्यवस्थित हो गए तद आगे तद यथा मक्षिका इत्यादि मंत्र है तत्माने तत्र उस विषय में एक दृष्टान्त है कहते तत्माने तत्र मंत्र में तत्शब है उसका अर्थ कर करना तत्र करना तत्माने तत्र दो नंबर की टिप्पणी है न प्रति प्राणोपासक प्रतिहम पठनीय प्राणदेवता स्त्रोत्र चक्षुरादिवी प्रणित एक नंबर हो गए वृत्तम उगत दृष्टांत ने पश्चिद दो नंबर टिप्पणी कहा घटना बताकर के जो घटना घटी वो वृत्त हो गया प्राण के निकलने का स्वांग करने पर सब निकल गए और प्राण के बैठने पर सब बैठ गए ये घटना बताई श्रेष्ठता की सिद्धि हो गई घटना के वन करके दृष्टांत ने पष्ट आई थी और दृष्टान के द्वारा उसी को पष्टीकरण करते हैं कैसे तत्वाने तत्रा इत्यादि कहा यथा लोकते जैसे लोक में देखा जाता है मक्षि कहा मधुकर मधु बनाने वाले जो मक्खी है उनको या मक्षी का सदस्य बोला है मधुकर मधुकरोती मधुकर ऐसा है शायद बनाने वाले को मधुकर कहते हैं जैसे कुंभकार आदि है ऐसे मधुकर है मधुकराह मधु बनाने वाले शहद बनाने वाले जो हैं स्व अपनी जो तो राजा होता है उसका लोग में रानी शब्द का प्रयोग करते हैं उसको बड़ी मक्खी होती है बोले वो बाहर जाती न पशुओं को पराग लेने के लिए बैठी रहती है छोटे वाले लाते हैं यथा लोके मक्षिका मन मधुक स्वराजानम अपनी जो राजा है मधुकर राजानम जो मधुकरों का राजा है उत्क्रामंतम जब निकल जाए राजा उत्क्रामंतम प्रति निकलने पर सर्वाक्राम थे सब सब निकल जाते हैं कोई रुकेगा नहीं वहां और मुख्य जो रानी है उसके स्थिर हो जाने पर, पर सर्वा एवं प्रतिष्ठान सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित हो जाते हैं सब यथा एयम दृष्टान्त जैसे ही दृष्टान्त है मधुबक्खी का दृष्टान्त है ठीक इसी प्रकार एवं बांग मनस्ु स्रोत्र इत्यादय जितने भी इंद्रिया है कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सबके सब पानी सब हो मन हो चक्षु हो श्रोत्र हो जितने भी है सबके सब ते उत्सृत्य अस्त्रधानता प्राण के प्रति जो अश्रद्धालुपना आ गए थे इनकी अश्रद्धा आ गई थी उसको परित्याग करके उत्सृत्य अस्त्र त्याग करके अश्रद्धा को त्याग कर बुद्धवा प्राण महात्म क्यों त्याग प्राण महात्म बुद्धवा प्राण की जो महिमा है वो समझ गए वो जान करके प्राण महात्म बुद्धवा प्राण की महिमा को समझ प्रीत प्रसन्न हो करके प्राण स्तुनती करके दिया किंतु उसका अर्थ होता है स्तुबंती आजादी का है आजादी का धातु है तो स्तुबंती बने वहां तो वेद पे बे कह दिया स्तुनवंती करके वेद है किन्तु यहाँ स्तुबंती अर्थ होगा कहा अच्छा टिप्पणी स्वराजान में टिप्पणी है तीन नंबर की टिप्पणी समास विधि और अनित्व आश्रित स्वराजा नहते तो। हैं स्वराजा नम में होना चाहिए स्वराजम होना चाहिए पार्ट। राजन शब्द है स्व के साथ समास हुआ है स्व राजा स्वराजा ऐसा होना चाहिए अपना अपना राजा अपने राजा को स्वराज बोलना चाहिए क्योंकि राजा सखी व्यस्त ऐसे समासांत सूत्र है राजा शब्द भी हो संगी शब्द भी हो अंशांति भी हो समाशांत टच होता है टच का अदंत शब्द बनना चाहिए तो जैसे परम परमराजा आदि शब्द बनता है उस प्रकार होना चाहिए यहाँ पर स्वराजानम राजन शब्द ही रखा हुआ है तब राजानम बनाए दृत्या क्या ही वसन तो ये समाशांत विधि को अनित्य दिखाया ये बोलते हैं समासांत विधि अनित्व समाशांत विधि जो टच बनाता है यहां वो अनित्य करके नहीं किया इसलिए स्वराजानम ऐसा एवं वाशिकार स्वराजानम पद दो बार है आगे भी ऐसे अर्थ करना ये कहा स्वराजानम मधुगण राजानम राजानम मधुगण राजानम में भी वैसे ही है समाशांत को अनित्य मान करके टच नहीं किया ये समझना एक कहा चार की टिप्पणी में कहा स्तुनवंती बोला हुआ है मंत्र में और ने कहता का है कारणवंती विकरण जो है व्यक्त हो गया में जो है व्यक्तय हो गया तो धातु है स्वादि का धातु बना दिया स्वादि मानकर स्नु प्रत्य लगा करके स्तुनवंती हो सकता है तो आगे आगे धातु स्वादी को बना गया वेद में स्वादी के अनुसार है किन्तु तो भाष्यकार लिखा आदादी के अनुसार विकर्ण का व्यत्यय हो गया विकर्ण माने जो शब्द का लूप होना था उसके शब के जगह पर शब न हो करके स्नू प्रत्यय कर दिया वेद में विकर्ण वही होते हैं धातु और प्रत्यय के बीच में जो गिरते हैं उनको विकर्ण बोलते हैं विकर्ण धातु और प्रत्यय के बीच में सप आता है सब का लुक होता है स्लू होता है इनको विकर्ण शब्द बोलते हैं का हुआ है माने आदि का धातु ऐसा के लुक होना था, किंतु पर स्वादि छांदस प्रयोग हुआ कहा विकर्ण व्यक्त्य छि चष्टे स्तुवंती काल व्यक्तिया काल व्यतुष्टु इत्य और काल का भी व्यक्त्य है स्तुवंती लट का प्रयोग भी नहीं है यहाँ स्तुनती की जगह में तुष्टुभु होना चाहिए तुस्ताव तुष्टुत तुष्टुव तुष्टुबु लिट लकार का प्रयोग होना चाहिए काल का भी व्यक्तये इंद्रियों ने स्तुति की अर्थ निकाल स्तुति करते हैं ये अर्थ नहीं स्तुति की काल का भी व्यक्त्य है क्योंकि व्यक्त्य बहुल ऐसा सूत्र है विपरीत हो जाता है जगह पर कर रखा है भी हैं और काल भी व्यक्तय है लट के जगह लीट के जगह पर लट का प्रयोग और सप होकर के लुक करना था उसके स्थान पर स्नू का प्रयोग हो गया दोनों विपरीत हुआ कहा अच्छा ठीक है उत्क्र बंतवान इव प्राण वास्तव में निकला नहीं निकलता जैसा किया बोलते इसी के ऊपर अत्यंत उत्क्रांति अभावाद शब्द अत्यंत उत्क्रांत नहीं इसलिए इव लगाया अगर निकल ही जाता तो ईव नहीं लगाते निकलता जैसा किया यह अर्थ समझना निरपेक्ष थी निरपेक्ष है प्राण इंद्रिया प्राण की अपेक्षा रखते है अपने जीवन के लिए प्राण इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखते किसी इंद्रिय के नष्ट होने पर प्राण चलता रहेगा तो प्राण चला जाए तो कोई इंद्रिया कह नहीं सकती निरपेक्ष वह वह की आवश्यकता नहीं है स्वयं है दृष्टान्त के द्वारा उसको समझाते है कहा था तथा यदि भक्षमाण है ना तो यहां पर दृष्टान्त क्या है वही मंत्र में तब यथा मधिगर मधुकर राजानम इत्यादि दृष्टान्त किया है कोई दृष्टान्त है यही बता दिया आगे अभी इंद्रियां स्तुति करेंगे अब प्राण की प्राण की महिमा को समझ गई इंद्रियां सब कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां जितने भी हैं मन बुद्धि जितने भी सब प्राण की स्तुति करते हैं ये कहते हैं कैसे स्तुति है मंत्र है ये सो अग्निस्तपति ये सूर्य ये सर्जन्यो भगवान वायू ये स पृथ्वी रई देव सद सच्वृतम चयत येषो अग्निस्तपति ये सूर्य येष परजन्यो भगवान येष वायु येष पृथ्वी रही देव सद सच्चावृतम चयत येषो अग्निस्तपति यही प्राण अग्नि बनकर के दहन कर रहा है सब अग्नि बनकर के जलाने वाला प्राणी है सब कुछ प्राण है ये सिद्ध करना चाहेंगे इंद्रिया अग्नि सन अग्नि होता हुआ तपति दहती यही ये सब है प्राण यही प्राण ऐसा है और ये सूर्य सन तपति तपति वहां भी लगेगा ये सूर्य होकर के सब सारा संसार को प्रकाश देना तपाने का काम कर रहा है ये प्राण ऐसा है प्राण इंद्रिया बोल रही ये सब पर्जन्य बरसने वाला जल यही है पृथ्वी में जो बरसने वाला जल भी यही है बादल बनकर बरसने वाला चल भी यही है भगवान इंद्र भी यही है सब प्रजाओं का पालक इंद्र भी यही प्राण है ये सब वायु जो उनचास वायु जो बोलते हैं आबह प्रवाहि भेद से उनचास वायु वायु तो यही एक प्राण है वायु है ये सब पृथ्वी यही प्राण ये पृथ्वी भी प्राण सब को आश्रय देने वाली पृथ्वी प्राण आश्रय देने वाला है यही पृथ्वी है रही माने चंद्रवा भी यही है सूर्य भी वही है चंद्रवा भी यही प्राण है रही देव ये देव ये सदेव ये जो प्राण देव ऐसा है सद असत्य अमृतम सद सद माने मूर्त पृथ्वी जल तेज को मूर्त मानते हैं, और वायु और आकाश को अमूर्त कहते हैं सत माने मूर्त असत माने अमूर्त सत्य तेत अवत ऐसा आता है वृद्धारण गादे परमात्मा दो रूप बनाया क्या बनाया सत बनाया अत्यत् बनाया सत माने होगा मूर्ता मूर्त अत्यत्माने अमूर्ता यहां भी सत और असत असत का अर्थ अमूर्ता मूर्ता अमूर्ता सब के सब और अमृतम से जो अमृत कहा जाता है ये भी एक प्राणी है ऐसा इंद्रियों ने कहा टिप्पणी एक नंबर गया ना प्राण उपासकना प्रति अहम पठनीयम प्राण देवता चक्षुराज देवी प्रणित आह कहते हैं जो प्राण के उपासक होगा उसको ये प्रतिदिन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ये जो ये सो अग्निश्त लेकर के ये द्वितीय प्रश्न के अंतिम तक ये इंद्रियों की स्तुति है प्राण के लिए स्तुति है जो प्राण उपासक होंगे उनके उनके द्वारा प्रति अहम प्रतिमाने प्रतिदिन प्रति और अहम का समास है शब्द था वही राजा सखी भी टच हो गया टच का आकार है प्रतिदिन प्रति प्रतिदिन द्वारा पढ़ने, पढ़ने योग्य है कौन प्राण देवता केक्षुरादिवी प्रणित चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से प्रणित स्त्रोत है है। प्राणोपासक को प्रतिदिन करना चाहिए ये कहा इत्यादि करके कहा अब तो यहां से आरंभ होता है कई मंत्रों में स्तुति है प्राण की भाष्य में कथम कैसे स्तुति की इंद्रियों ने स्तुबंती आया था ना स्तुति की करके आया तो कैसे स्तुति की पांच के टिप्पणी कथम कथम तुस्तुबु कैसे की इन्होंने इंद्रियों ने स्तुति कैसे की प्राण की इति आकांक्षायाम ऐसे जिज्ञासा होने पर यथा असौ स्त अस्तावी असौ प्राण है तय अस्तावी उन्होंने स्तुति की जिस प्रकार स्तुति की अस्तावी लुम लगा उन्होंने स्तुति की कर्मणी है उन इंद्रियों ने प्राण की जिस प्रकार स्थिति की तथा तत्व पढ़े उसी प्रकार उस तोत्र को यहां पढ़ते हैं श्रुति पड़ती है भाष्य में कहते हैं ऐसो प्राणो अग्नि संतपति ज्वलती एक कहा प्राण ऐसा कहता है प्राण ऐसा तपति में ऐसा माने प्राण ये प्राण जो है अग्नि संपति अग्नि होता हुआ ये जलाता है तपति माने ज्वलती जलता है जलने वाला प्राण है तथा तथा ये, ये सूर्यसन प्रकाश थे यही सूर्य होकर के सबको प्रकाश कर रहा है ये प्राण तथा पर्जन्य उसी प्रकार ये पर्जन्य बन करके सन बादल बनकर के बरसने वाला बरसने वाले बादल को पर्जन्य बोलते है पर्जन्य होता हुआ बरसने वाला भी यही है किंच भगवान इंद्रशन प्रजापालयति पालयती जिगाक्श थी और और भी विवाद भगवान वन इंद्र इंद्र होता हुआ इंद्र सं प्रजा पालय सारी प्रजाओं का पालन करता है पालन करता है जिगांग जिगान शि असुरक्षा असुर राक्षसों असुर को नाश भी करता है जिगांग जिगती मारता है मारता भी है मारने की इच्छा करता है ये सब आयु ये प्राणी वायु है कैसे आवह प्रभास है आवह प्रभाव इत्यादि भेद रहेंगे यह वायु यही वायु है क्योंकि ये जो उनचास वायु की चर्चा भागवत में कथा है जब ये कश्यप ऋषि के दो पत्नियां थी ना अदिति दीति ने दीति ने इंद्र ने सा पुत्र चाह तो कश्यप ऋषि से कहा मुझे पुत्र चाहिए ऐसा पुत्र चाहिए एक, एक पयोव्रत बताया उन्होंने दूध पी करके व्रत करने को कहा कश्यप किसी ने और उसके लिए बहुत सारे लगा दी प्रतिबंध लगा दी ये नहीं करना यह नहीं करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना बहुत कुछ प्रतिबंध है ऐसा करोगे तो पुत्र मिल जाएगा किंतु इंद्र को परेशानी हो गई इंद्र उसके कोई छित्र ढूंढ रहा था ये कहीं गलती कर जाए तो काम बिगाड़ो तो एक दिन हाथ पैर धोए बिना ऐसे सो गई रात में गलती से ऐसे हो गई बड़ी संभल रही थी एक महीने का व्रत होता है दूध पी करके रहने वाला कर रही थी एक दिन हाथ पे धोना दो, था सोते समय नहीं हो गई उसी में इंद्र उनके उदर में घुस जाता है वहां घुस करके वो जो एक गर्भ में टुकड़ा था उसको काट करके सात भाग करता है और वो सात को फिर सात टुकड़ा करके कर देता है उनचास हो जाते हैं बाद में जब पैदा होते हैं तो उनचास और इंद्र सहित पचास हो गया आते हैं ऐसी स्थिति हो जाती है ये उन्चास वायु नाम पड़ा है उनका यही आवह प्रवाह भेद है उनका वायु का वो भी ये प्राणी ही है करके बोल रहे हैं किंच और भी ये सब पृथ्वी ये पृथ्वी सबको आश्रय देने वाली पृथ्वी एक प्राण है इंद्रियां जब स्थिति करने लग गई तो ऐसी स्थिति कर रही है यही प्राण है पृथ्वी है रही मैंने चंद्रमा भी यही है देव सर्वस्व जगत देव संपूर्ण जगत का देवता भी यही है प्राण है सत सतमूर्तम असद अमूर्तम सत सत्या अमृतम से इत्यादि सद असद अमृत तीनों के तीनों सत माने मुहूर्तम पृथ्वी जल तेज और असत माने अमूर्तम वायु आकाश ये सब और अमृतम चाह जो अमृत बोलते हैं अमर बोलते हैं अमृत बोलते हैं या यह देवान कारण जो देवताओं के जीवन का कारण है अमृत वो भी यही प्राण है यद देवान स्थिति कारण अमृतम तद अयम एक प्राणी है कारण हम किम बहुना ज्यादा क्या कहें सब कुछ यही है ऐसा इंद्रो ने कहा ठीक है सूर्य संतपति इत्यादि में कहा तपति तपति क्रिया एक बार है अग्नि सूर्य ऐसा सूर्य करके आगे तपति नहीं है उसको भी तपति को लाके अन्वय करना यहां भी कहा एक टीकाकार एक टीकाकार बोल रहे तपति अनुसंग तपति को यहां भी लाना सूर्य के साथ जोड़ना माने अनुसंग जोड़ना क्या होगा संताप ताप कर, क्रिया करवाने वाला भी यही है ये यह कहा छिपणी तपति तो अनुसंग अयम अनुसंग प्रकाशत भाषण असंग ये प्रकाशते के साथ में संगति नहीं लग रही है टिप्पणीकार रहे ये यह जो यहाँ तपति माने तपाता है आया और वहां भाष्यकार ने क्या कर दिया प्रकाशते सूर्य होकर के प्रकाश करता है संगति नहीं मिल रही है टीकाकी और भाष्य ये टिप्पणीकार बोल रहे तो टीका में तो कह रहे हैं संताप संतापी अर्थ कर दिया और भाष्यकार ने प्रकाश अर्थ किया हुआ है संगति ने बन रही है टिप्पणी का टीका में आवह प्रभात भेद वायु भी यही है आवह प्रभात भेद कहा आवहाय सप्त सप्त वायु बाह वायु के साथ साथ का एक एक गण है समझाए है साथ साथ का एक एक नाम है एक का नाम एक गण का नाम आव होगा दूसरे का प्रभा होगा इत्यादि तीसरा निभा होगा इत्यादि नाम है वायु होगा सात नाम हो जाते हैं एक आवा गण एक प्रवाह गण एक निभागण ऐसा ऐसा निभा होगा गण तथा भूत ऐसा आवह निवाह होते हुए और ये सबके सब चलने वाला वायु यही हो है मेघान ज्योतिष चक्रादेश बहती थी से ऐसा होगा होते बादलों को बहन करता है मेघों को बहन करता है वायु समुद्र से उठा के ऊपर लाएगा इत्यादि काम और ज्योतिष चक्रादि ज्योतिष चक्रादि जो पृथ्वी आदि घूमने का काम करते हैं वायु घुमाता है सबको सबको बहन करता है लगा देना था सदेव पृथ्वी सम सर्वस्व जगतो धारित ये पृथ्वी होते हुए ये देव प्राण शब्द जगत के धारण करने वाला भी यही है और रई माने चंद्र चंद्रमा भी यही है चंद्र सन सर्वम पुष्टादी इत्य सबको पोषण करने वाला चंद्रमा मन करके पोषण करने वाला भी यही है इत्यादि स्तुति करने लगे एक सप्ति में सात नंबर की टिप्पणी सप्ताह नाम वायुनाम सात गण है सात समुदाय है वायु का सात सात का सात समुदाय है सप्त वायुगणा एकस्तादृश सप्तकोन पंचाशत एक है सात के तो ऐसा मिलकर के सात हो गए तो एकोन पंचाशत उनचास है सात गण है एक, का, एक गण का नाम आवह दूसरे प्रवह तीसरा गण निवह ऐसे नाम है सात गण है और तो सात में सात सात हैं उनचास तो हो जाते हैं भाई इत्यादि कहा आगे मंत्र है अराइव रथना प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम प्राणे सर्वं जोंथनावो जैसे गाड़ी के जो आरा होते हैं छड़ होते हैं वो उसके नाभि में अर्पित होते हैं नाभी के बिना बिखर जाएंगे सब जैसे साइकिल में देखा है नीचे ऊपर जो जहां पर नीचे लग जाते हैं उसको कहते हैं नाभी और ऊपर वाले जो होते हैं उसको कहते हैं नेमी जो जमीन में घिसने वाले तरफ छड़ होते हैं उसको कहते हैं नेमी और इधर वो जो होता है छड़ के इधर लगने वाला जिसमें ग्रीष्म डाला जाता है उसको कहते हैं नाभी रा रथ नाव जैसे रथ के नाभि में अरा समर्पित है ठीक इसी प्रकार प्राणे सर्वम प्रतिष्ठान संसार में कोई भी वस्तु है प्राण में अर्पित है प्राण के बिना कोई चलने वाला नहीं है ये वृक्ष आदि में भी प्राण है प्राण होने से बढ़ रहा है ये भी प्राण तो। सब में है प्राणे सर्वम प्रतिष्ठान सब सब प्राण प्रतिष्ठित है इतना नहीं ऋचो हो चाहे हो तीन वेद की चर्चा है जहां पर अथर्ववेद को ऋग्वेद में डाल के बोल देते हैं तीन वेद की चर्चा होगी वहां अथर्वेद ऋग्वेद के अंतर्भूत हो तो तो तो जाता है ये जितने भी मंत्र है ऋग्वेद के मंत्रों हो चाहे यजुर्वेद को चाहे सामवेद को ये भी सब प्राणी है यज्ञ जो यज्ञ किया जाता है वो प्राण है क्षेत्रम च्रह्म ब्राह्मण जाति जो बोलते हैं वो भी प्राण है और क्षेत्रीय जाति आदि जो बोलते हैं वैश्य शूद्र जो भी बोलते हैं सब प्राण है प्राण से अत्रि तो कुछ भी नहीं ये करता है प्राण प्राणी ब्रह्मच एक नंबर टिप्पणी है ना ब्रह्मचर्य चार वैश्य आदि परिग्रह वैश्य शूद्र को नहीं लिया या मंत्र में तो चकार से ब्रह्मचव चौसे क्या लेना वैश्य को लेना शूद्र को भी लेना ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब ये प्राण है ब्राह्मण को छोड़ करके कुछ नहीं ऐसा कहा भाष्य देखिए अरा जैसे अरा नाभि में रथ के नाभि में समर्पित है जो छड़ होते हैं नाभि में समर्पित होते हैं ठीक इसका सारा संसार प्राण में समर्पित है सारा संसार क्या है इसी में आगे आएगा सोलश कला पुरुष की चर्चा होगी ष्ठम प्रश्न में वहां पर प्रश्न आएगा सुकेश भारद्वाज प्रश्न करेंगे महाराज तो एक घटना कि अमुक जगह में ऐसे मेरे साथ ऐसी हुई कि सोलह कला वाला पुरुष को जानते हो करके पूछा मैं नहीं जानता हूं मुझे चुप रहा है मैं आपसे पूछ रहा चाहता हूं वो क्या है सोलह कला वाला पुरुष तो वहां पर देंगे कि सबसे पहले सब प्राणम अस्त्र इत्यादि शब्द आएगा प्राण सबसे पहले एक प्राण होता है सोलह कला एक कला मेरे शरीर के क्या क्या चीज है आत्मा के सोलह कला क्या क्या होता है प्राण प्राण के श्रद्धा आस्तिक बुद्धि श्रद्धा उसके बाद पंचभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पंचभूत सात हो जाते हैं सात कला हो जाती है उसके बाद इंद्र इंद्रिय आठ हो गए फिर फिर मन होगा आ, फिर अन्न होगा फिर उसके बाद में धीर्य शक्ति पै होगा फिर तप होगा तप के बाद में मंत्र होंगे मंत्र के बाद में कर्म होगा कर्म के बाद लोक होगा लोक के बाद नाम सोलह कला हो जाते हैं ये बोलना चाह है रहे हैं यहां आगे इसी में आना है मंत्र में आएगा अरा श्रद्धा नामांतम श्रद्धा से लेकर के नाम तक जो पंद्रह कलाएं हैं प्राण भी अर्पित है ये बोलना चाह रहे हैं सोलह कला में तो प्राण भी चला जाएगा ये दीजो ना श्रद्धा से लेकर के नाम तक जो गिनाए आगे ष्ट प्रश्न में आएगा यह सबके सब प्राण में समर्पित है सारा जगत यही है ये कहा श्रद्धा नामांतम श्रद्धा से लेकर के नाम तक जो आएंगे श्रद्धा नामांतम सर्वम स्थिति काले स्थिति काल में प्राणे एवं प्रतिष्ठित है प्राण में प्रतिष्ठित है सब ऐसा समर्पित हैजुमसी सामानी इसी प्रकार ऋग्वेद हो चाहे यजुर्वेद हो चाहे सांवेद हो जो मंत्र जितने भी ऐसा त्रिविधा तीन प्रकार के जो मंत्र हैं ऋग्वेदीय मंत्रजुर्वेदीय मंत्रवेदीय मंत्र तीन प्रकार के मंत्र हैं तत्साध यज्ञ और मंत्र के द्वारा तो साध्य जो यज्ञ होगा वो भी प्राण में समर्पित है मंत्र भी समर्पित है मंत्र के द्वारा साध्य क्या यज्ञ यज्ञ आदि कर्म सिद्ध होता है मंत्रों से वो भी सब यज्ञ सब जगत के पालयिता जो क्षेत्रीय जाति होते हैं वो भी प्राण है सर्वस्व पालयत्री क्षेत्र पालयत्री क्षेत्रीय होता है सबका रक्षक होता है वो भी सब ब्रह्मच कर्म करतृत्व अधिकृत एक आदि कर्मो में अधिकारी बनाया जिसको किसको ब्राह्मण को वो भी प्राण है एव ये सब प्राण सबके सब ये प्राणी सर्वम सबके सब, सब प्राणी है प्राण को छोड़ करके कुछ नहीं है ऐसा कहा ठीक श्रद्धा श्रद्धादि इत्यादि आया तो उसने कहते हैं प्राणा श्रद्धाम खम वायु ज्योतिरा पत्यादि न ऐसा आएगा स प्राणम अस्त्र जाता श्रद्धाम कम वायु ज्योतिरापह पृथ्वी इंद्रियम अन्नम वीरियम तपो मंत्र तपो, कर्म लोक लोकेशु नाम चाहिए ऐसा मन रहा है लोक में नाम भी है ष्ठ प्रश्न में ये सब उसमें जो पंद्रह हैं प्राण में अर्पित है ये दिखाना है। आत्मा तो सोलह कला वाला हो वा गया प्राण भी एक कला है आत्मा की सोलह कला वाला होगा वा किंतु ये पंद्रह के पंद्रह नाम से लेकर ये श्रद्धा से लेकर के नाम तक प्राण में अर्पित है ऐसे बतलाना प्राणा श्रद्धा प्राणा है इत्यादि ना इस मंत्र से कहा गया कहा जाएगा आगे इत्यादि ना बक्षमाण सोड़श कलात्मक आगे ष्ठ प्रश्न में आएगा सोलह कला वाला जो कहा जाएगा ये सब के सब ये प्राणी है ये कहा ब्रह्मच ब्राह्मण जाति तीर्थ ब्रह्मच माने ब्रह्म शब्द का अर्थ देखो अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रयोग होता है कहीं कहीं ब्रह्म माने प्रकृति जगत के प्रकृति माया सबल ब्रह्म उसको ब्रह्म कहते हैं मम यो निर्मह ब्रह्म तस्म गर्भम तथा जब गीता के चतुर्दश अध्याय कहा मेरे जगत सृष्टि करने के कारण है कौन प्रकृति प्रकृति को ब्रह्म शब्द का प्रयोग कहा महद कहीं ब्रह्म शब्द का भेद जैसे ब्रह्मचारी जो होता है ब्रह्म चरितुम शीलम ये शांति ब्रह्मचारी माने वेद के आचरण करने का स्वभाव जिसका बन गया उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं और ब्रह्म माने वेद ब्रह्मचारी शब्द्रने वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहा लगाया हुआ है ब्रह्म माने ब्रह्मचारी भी होता है और ब्रह्म माने सौगुण ब्रह्म भी ब्रह्म है निर्गुण निराकार ब्रह्म है ब्रह्म माने ब्राह्मण जाति भी होता है तो यहाँ ब्रह्म शब्द करते ब्राह्मण जाति जी एक आकार बताया ब्राह्मण जाति शब्द का अर्थ वेदांत नहीं ब्राह्मण जाति सब प्राण में ब्राह्मणा है ऐसा कहा शब्दार्थ शब्दार्थ से क्या में। महा। है शब्द को शब्दूद न केवल ब्रह्मशब नई अंबर पाला क्षेत्रशबदाथ क्षत्रिय शब्द तो का आते हैं ये आए सब के सब वही हो ब्रह्म के से भी होना क्षेत्र से भी सब लेना सब के सब जगत को प्राण में आश्रित समझना ये कहा अच्छा आह यज्ञादी यज्ञादि कर्म के यज्ञादि कर्म के कर्ता रूप अधिकारी बनाया गया क्षेत्रीय हो ब्राह्मण हो सब ये प्राण है आगे अधिकृत सर्वम एव इत्या अधिकारी जो भी जितने भी जो जैसे अधिकारी बने हो सब कोई प्राणी है तो कुछ नहीं कहा आगे मंत्र है प्रजापति गर्भे तमे प्रतियसेस तुग प्राण प्रजास्तिमा बलि हरती यतिसी प्रजापति चरसी गर्भे त्वे प्रतिजाय से प्राण तो प्रजास्तुआ हरती प्राण प्रतितिष्ठसि प्रजापति तुम प्रजा के पति हो इंद्रिया बोल रहे प्राण को तुम प्रजापति हो सबके सृष्टि के, के पति मालिक हो प्रजापति हो चरसी गर्भे गर्भ में जाने वाले भी तुम्हें हो गर्भ में शिशु बंद करके बाहर आने वाले भी तुम हो तुम्हारे छोड़कर कुछ आई नहीं गर्भे चरसे गर्भ में विचरण करने वाले भी तुम हो तो तुम्हे व से और तत्त योनी के अनुरूप होकर के उत्पन्न होने वाले भी तुम ही हो चार पैर वालों से चार पैर की उत्पत्ति होना दो पैर वालों से दो पैर वाले की उत्पत्ति अनुरूप माता पिता के अनुरूप होकर के संतान होना प्रतिजाय तो से प्रतिमूर्ति होकर के पैदा होना जिस आकृति वाले से होना है वही आकृति वाला होना दूसरे आकृति नहीं होना मनुष्य से कभी पशु पैदा नहीं होता पशु कभी से कभी मनुष्य पैदा नहीं होता तो, उत्पन्न होने वाले तुम्हें प्राण इम प्रजा तुभ्यम बलिम हरंति ये जो प्रजा है प्रजा मने इंद्रिया जितने भी है तुम्हे बलि उपहार भेड़ चढ़ाते शब्द आदि विषयों को ला करके तुम्हें देते हैं शब्द रूप ला करके देगी तुम्हें और श्रोत्रा शब्द लाके देगा अपने अपना विषय तुम्हारे लिए प्रजा तो भाण प्रजा प्रजा तो भाण बलिम भरंती है प्राण तु तुम्हारे लिए बलि बलिने उपहार भेंट देते हैं ये बलि शब्द आया बलि बलिने उपहार भेंट आजकल जो बलि वाला ऐसे बलिदाई बलिने उपहार होता है भेंट अपने विषय ला करके तुम्हें देते हैं अर्पित करते हैं यह अर्थ है <coughs> तुम्हारे लिए बली उपहार देते हैं प्राण ही इंद्रिय इंद्रियों के साथ रहते हो वो इंद्रियां तुम्हारे लिए ये करते हैं माने देह धारण करने वाला तुम ही हो यह अर्थ किया भाष्य में कहते हैं किंचकर के कहा और भी बात है भाष्य में बोलते हैं यह प्रजापति रफी सब तुम्हे वो प्रजापति कहलाते है शास्त्रों में वो आप ही हो तुम ही हो प्राण को कहते हैं गर्भे चरसी हाँ, और गर्भ में विचरण करने वाले भी तुम ही हो पितुर महातुष्ठ प्रतिरूपन प्रतिजाय से पिता माता के अनुरूप होकर के पैदा होने वाला भी तुम्हें हो चार पैर वाले पिता महाता होंगे तो बच्चा भी चार पैर वाला ही होगा दोपहर वाला पिता माता होंगे तो बच्चा भी दोपहर वाले हो। जैसे होंगे वैसे बोल पितुरुश्च पिता माता के प्रतिरूप उसी आकृति में आने वाला जैसे पिता माता के आकृतियां होगी वही आकृति में आने वाले भी तुम हो सन प्रतिजाय से ही उत्पन्न होते हो ऐसा कहा एक नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अत्र प्रतिजाय से इतिभाष्य प्रतिशब्द टीकाया प्रजाय से प्रशब्द शादी का ये जो यहाँ भाष्य में प्रति प्रतिशब्द ज्यादा हो गया कहते टिप्पणी का वे ज्यादा हो गया पितुर महातु प्रतिरूप में प्रति का अर्थ निकाल चुके प्रतिरूप शब्द आ चुका है आगे प्रति जाये प्रति की कोई तात्पर्य न रहेगा भाष्य में प्रतिरूप जायसे ऐसा होना चाहिए और टीका में भी ऐसे आएगा प्रजा आएगा वहां वहां पर प्रवाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अधिक वहाँ प्र जा रहा है यहाँ प्रति जा है प्रतिजय प्रति से ये टिप्पणीकार का मंथन है अधिक पितुर मातुस प्रति रूपासन प्रतिजय से कहा तुम्हें पैदा होते हो प्रजापति प्रागेव सिद्धम तब मातृ पितृत्व अब सबके माता पिता आप ही हो क्यों आप प्रजापति हो प्रजापति सबके माता पिता आप माता पिता हो तो सबके माता पिता हो सिद्ध हो चुका है पहले क्यों आप प्रजापति हो प्रजापति सबसे पहले होता है प्रजापति प्रजापति होने से ही प्रागेव सिद्धम तब पात्र पितृ तुम जगत के पहले तुम आप माता पिता हो हो चुका है सबके माता पिता आप ही हो अच्छा सर्वदेह देही आकृति सत्म एक प्राण सर्वात्मा अश्य सारे देह के जो देही आकृति के द्वारा सारे देह देही माने जीव और ये शरीर रूप से जो विभक्त होने वाला देह और देही देही माने जीव और देह माने शरीर इसके द्वारा आकृति छल बना भिन्न भिन्न आकृति है तत्त जीव होगा तत्त शरीर के साथ आकृति भिन्न भिन्न है इस रूप से छाल रूप से इस आकृतियों भेद से प्राण सर्वात्मा असी आप ही सर्वात्मा हो प्राण ही सर्वात्मा होता है तुम्हें सर्वात्मा हो यह प्राण ऐसा कहा एक प्राण सर्वात्मा असी एक ही प्राण सर्व रूप है ये आता है तो भम तो आपके लिए या मनुष्यत्या प्रजा जितने प्रजा है पशु आदि भी सबके सब जितने प्रजा है जितने भी है प्रजा प्रजा है प्रजा मनुष्य तो ये है प्राणदेव चक्षुरादि द्वारे किसके द्वारा बलि देंगे चक्षुरादि के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से अपने मन जो विषय ग्रहण करती है इंद्रिया वो विषय आपको भेंट करते हैं कहा चक्षुरादि द्वारे बलि मरंती धूप टिप्पणी है ना बलि मरंती रूपादि विषय रूपां रूपा, रूपा पूजा, पूजा करते हैं आपकी बलि पूजा रूपादि विषय रूप पूजा करते हैं चक्षु अपना विषय ला करके देगी स्रोत्र अपना विषय शब्द ला के देगा इत्यादि सारी प्रजाएं काम करती है कहा यम प्राणी सक्षुर आदि विषय प्रतीक्षित सही जो आप ऐसा हो ये प्राण कैसे हो आप सक्षुर आदि इंद्रियों के साथ रहते हो सर्व शरीरेश सारे शरीरों में आप ही रहते हो अतःभ्यम बली भारंती सारे शरीर में रहने वाला आप ही हो चाहे पशु शरीर हो चाहे मनुष्य प्राण तो प्राण ये सब में रहने वाला है सर्व शरीर अतः तुभ्यम बली भारंती इसलिए आपकी पूजा करते हैं अपने विषयों को लेकर के इंद्रियां आपको सम्मान करती है पूजा करती है इत्यादि कहा ठीक है पूजा करना ठीक है कहा युक्तम तीन की टिप्पणी युक्त यदि दृष्टम लोके बहु नाम उपकर्तों यथा मंडलेश्वराणाम कहा जो लोक में देखा है जो बहुतों का उपकार करता हो उसकी सम्मान होता ही है जैसे मंडलेश्वर का होता है ये टिप्पणी का दृष्टम लोक बहुनाम उपकर्तु जो बहुतों का उपकार करने वाला व्यक्ति होगा उसकी पूजा होती है पूज्यत्व पूज्यत्व धर्म है वहां यथा मंडलेश्वराणाम युक्तम युक्तिभा युक्ति संगत भात है कहा बलिम बलिम हरंद अच्छा युक्ता भोक्ता ही यथास्तम आप भोक्ता हो यह सबके सब लागे बलि आपको देते हैं भेंट देते हैं उसके भोक्ता आप हो भोक्ता यथास्तम तबैव भोज्यम बाकी सब आपके भोग्य में आते भोक्ता आप ही हो इंद्रिया केवल लाती है आपको देती है इंद्रिया कोई मतलब नहीं भोक्ता ही यथास्तम यथा तम भोक्ता जिससे कि आप भोक्ता हो तब अन्य तो भोक्तृत्व तबैव भोक्ता आप तुम्हारा ही अन्य जितने भी है तुम्हारा भोज्यकोटिपणी अने से भोक्तृत्व तो अस्वीन शरीर निर्धारित सूचना ये भोक्तृत्व तो प्राण होता है यहाँ ये निर्धारित हो जाता है निर्धारित निर्धारण किया गया ये सूचना देते हुए क्या भोक्ता ही इत्यादि इत्यादि प्रजापतिराट सोपी ईन्व प्रजापति का अर्थ विराट वो भी आप ही हो प्रजापतिमसी गर्व चरष प्रजापति माने विराट वो भी तुम हो पिर्गर्भे रेतोण मातुर्गर्भे पुत्रेण ये पश्चात तय प्रतिप्रजाते सं, सवे सं प्रजाशी अन्व ऐसा गर्व पिता के रूप में बीरू रूप से घूमने वाला भी तुम हो माता के रूप में पुत्र रूप से घूमने वाला तुम हो हाँ। और बाद में प्रतिरूप होकर के बाहर आने वाले भी आप ही हो जैसे माता पिता के आकृतियों की वैसे आकृति लेकर बाहर आने वाले सदृशासन या प्रजा जो उत्पन्न होता है सोमेव ओ तुम ही हो प्रजाऐसी ऐसा करना का प्रतिशब्दार्थम शब्दार्थम उत प्रतिशब्द का दिया प्रतिरूपासन एक प्रतिरूप ननो प्राणस्य पुत्र रूपत्व एवं उत्तम न तो पितृ मातृत्व रूपत्व तत्क प्राण को पुत्र तो कहा क्योंकि तोमेव प्रतिजा ऐसे करके पुत्र तो बना दिया आप ही पुत्र रूप में आते हो किंतु प्राण माता पिता कैसे होगा पुत्र रूप तो दिखाया है मंत्र में किंतु माता पिता नहीं दिखाया ये प्रश्न उठता है तो इसके उत्तर में उत्तर देते हैं प्रजापतित्व देव प्रजापति जब विराट हो गया पहले ही प्रजापति बोध बोध प्रजापति इस तरह से सबसे पहले प्रजापति शब्द दिया मंत्र में प्रजापति होने से ही मातृ पित्व तो पहले सिद्ध हो गया इसका सबका माता पिता है भाष्यगार तो ने ही हो गया। कहा था प्रजापतित्वेव प्रागिव सिद्धम तब मातृपित्व कहा गया प्रजापति शब्द जब पहले दे दिया तो माता पिता सबके हो ही गया वो विराट रूप ने ये कहा कहा तस् सर्वात्म क्योंकि प्रजापति सर्वात्म रूप है सर्वात्म सर्वात्म अर्थम आह निकृष्ट साराश क्या निकला सर्व देह दे प्राण सर्वात्मा अशीर्थ यह सभी देह देनेक रूप में है देह देनेक है पशु अलग है पक्षी अलग चौरासी ला के होनी है भिन्न भिन्न रूप से एक ही प्राण सर्वात्मा तुम हो एक ही प्राण है वो तुम ही हो ये निकृष्ट अर्थ है एक अर्थ अतः आप अर्थ है इसमें भी और निकृष्ट करते क्या भोक्ता और भोज्य बना देते हैं आप भोक्ता हो बाकी सब सब भोज्य है भोज्य और भोज्य में अंतर होता है भक्षम भोज्य ऐसा सूत्र यह व्याकरण है तो भोज्य भुझे, मान भोज्यम भक्ष्य ऐसा सूत्र है जो चयोग घृण तो सूत्र है एक कवर्ग चवर्ग के जगह में सवर्ग आदेश होता है घ परे हो या या परे हो ऐसा बोलता है किंतु कब होगा वो कभी भोग्य बनता है कभी भोक्ता बनता है कुत्व करेंगे तो भोग्य बनेगा कु नहीं होगा तो भोज्य बनेगा यही होगा भुज धातु है तो क्या होता है वहां भोज्यम भक् भक्षम भोज्य भोज्यम भक्ष्य ऐसा सूत्र है भक्ष्य चबाने अर्थ में भोज्य बनता है और रक्षा में भोग्य बनता है परिवार भोग्य होते हैं भोज्य नहीं होते हैं अन्नादि भोज्य होते हैं परिवार जो होते हैं भोग्य रक्षा के लिए होते हैं पृथ्वी भोज्य भोज्य नहीं भोग्य है पृथ्वी भोग्या भोज्य नहीं आ, अन्नम भज्जम ऐसा होता है जो ग कार हो जाता है काकार बनता है जजों को गृहित में तो एक बाधक सूत्र आता है भोज्यम बक्ष्य ऐसा जबान योग्य को भोज्य बोला जाएगा नहीं तो भोग्य बोला जाएगा यही निष्कर्ष से ये निकला भोक्ता ही ये भाषा में भोक्ता ही यथस्तों तबै व अन्य सर्वम भोज्यम कहाता आप ही भोक्ता एक हो बाकी सबके साथ तुम्हारा भोज्य है सबके साथ भोज्य है भोक्ता और भोज्य दो अंत और करके प्रश्न वो कहा ठीक ठीक मैं अतः अत तवैत शब्द योजना अतः त ये शब्द अध्यार करके योजना लगाना चाहिए कहा तबैव अन्य सर्व भोज्यस्य है समय हो गया ये रखते फिर कर पश्ये द्रम करीवा भद्रम पशे स्थिर सुख्यसे शांति शांति